श्रीमद देवी भागवत महात्मा श्रीमद देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की वांग में मूर्ति है संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा परम आवश्यक है कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए पांच ब्राह्मणों का वर्ण करें वे ब्राह्मण नवान मंत्र का जप और दुर्गा सप्तरी का पाठ करें प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात भगवती की जो स्तुति करनी चाहिए कात्यायनी आप महामाया एवं जगत की अधीश्वरी हैं भवानी आपकी मूर्ति कृपा में ही है मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूं। मेरा उद्धार कीजिए ब्रह्मा विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाले जगदम्बिके आप मुझ पर प्रसन्न हो देवी मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे अभिलषित वर देने की कृपा करें इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मन को एकाग्र करके कथा सुने व्यास स्वरूप मानकर समाहित चित्त से कथावाचक की पूजा करें माला अलंकार एवं वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की यूँ प्रार्थना करें भगवान आप व्यास स्वरूप हैं संपूर्ण शास्त्रों एवं इतिहासों का रहस्य आपको विदित है मैं आपको नमस्कार करता हूँ कथारूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा करें नौ दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए ब्राह्मणों को बैठाकर उनकी पूजा करने के पश्चात स्वयं बैठे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए उस समय घर स्त्री पुत्र और धन संबंधी चिंता बिल्कुल दूर कर दे पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा बाँचे दोपहर में केवल दो घड़ी विश्राम करना चाहिए लघु शंका और सोच पर नियंत्रण रहे अर्थात बारंबार न जाना पड़े इसके लिए थोड़ा भोजन करना उत्तम है वास्तव में तो कथार्थी एक समय केवल न खाए यही ठीक है अथवा वे फल दूध एवं घृत के आधार पर रह सकते हैं विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न न पड़े वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर ले द्विजवरों अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूं। जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखते भगवती जगदंबिका में जिनकी भक्ति नहीं होती तथा जो पाखंडी हिंसक कपटी ब्राह्मण दोही और नास्तिक हैं उन्हें श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले तथा देवता के धन पर अधिकार जमाने वाले लोग भी मनुष्य कथा श्रवण के अनधिकारी हैं व्रति पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें जमीन पर शोभे सत्य बोवे, बोले इंद्रियों पर काबू रखें और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करें बैगन तेल दाल मधु एवं जला हुआ बासी तथा भावदूषित अन्न त्याग दे मांस मसूर ऋतुमती स्त्री का देखा हुआ अन्न मूली हींग प्याज लहसुन गाजर कोहड़ा और नालिका नामक साग न खाए काम क्रोध लोभ मद दंभ एवं अभिमान को पास न आने दे ब्राह्मण द्रोही प्रतीत संस्कारहीन चांडाल यवन ऋतुमती स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत तक न करे वेद गौ ब्राह्मण गुरु स्त्री राजा महान पुरुष देवता तथा देवता के भक्त इनकी निंदा कान से भी न सुने जो कथावृति पुरुष है उन्हें चाहिए कि सदा नम्र रहे निष्कपट व्यवहार करे पवित्रता रखे दयालु बने थोड़ा बोले और मन ही मन उदारता प्रकट करते रहे श्वेत कुष्ठी कुष्ठी छह रोग वाला भाग्यहीन पापी दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्तिपूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं जो स्त्री बंध्या है भाग्यहीना है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हुई हो अथवा जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ ही गिर जाता हो ये स्त्रियां श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनें जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता है वह यत्नपूर्वक श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनें कथा के ये नौ दिन नव यज्ञों के समान है इनमें किया हुआ दान हवन जब अनंत फल देने वाला होता है